कर दिया एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओ निरीक्षण का कार्यक्रम चलेगा आज जो शिविरार्थी सुबह चार बजे के बाद भी सोते रहे उठे नहीं समय पर वो हाथ ऊंचा करेंगे जो चार के बाद भी सोते रहे ठीक जो व्यायाम की कक्षा में नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे व्यायाम की कक्षा में नहीं आए ठीक है सुबह और शाम को ध्यान की कक्षा में जो नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे ध्यान की कक्षा में नहीं आए ठीक है सुबह यज्ञ में जो देर से आए हों वो हाथ ऊंचा करेंगे जो देर से आए और जो आए ही नहीं वो हाथ ऊँचा करेंगे हवन में आए ही नहीं ठीक अच्छा आज भोजन कुछ अधिक खा लिया जिन्होंने वो हाथ ऊँचा करेंगे ठीक है जिन्होंने भोजन झूठा छोड़ दिया वो हाथ ऊँचा करेंगे झूठा नहीं छोड़ा ठीक है जो और दिन में किसी भी कक्षा में विलंब से आए वह हाथ ऊंचा करेंगे किसी भी कक्षा में देर से आए ठीक आज मौन का नियम भंग किया वह हाथ ऊंचा करेंगे मौन में गड़बड़ मौन का पालन नहीं होता अच्छा मन में किसी ने आज गुस्सा किया हो मन में और वाणी से जिसने क्रोध किया हो कुछ कठोर भाषा बोली वो हाथ ऊँचा करेंगे ठीक है और किसी ने झूठ बोल दिया वो हाथ ऊँचा करेंगे अनजाने में लापरवाही से जल्दबाजी में किसी ने झूठ बोला हो तो हाथ ऊँचा करेंगे ठीक बिना पूछे दूसरे की वस्तु का प्रयोग किया हो तो हाथ ऊंचा करेंगे बिना पूछे दूसरे की वस्तु का प्रयोग किया हो तो ठीक है और जिनकी उपासना आज अच्छी रही वो हाथ ऊंचा करेंगे जिनकी अच्छी रही ठीक है और जिनकी अच्छी नहीं रही वो हाथ ऊंचा करेंगे अच्छा आपको बताया गया था कि जो शिविरार्थी हैं वो अपना मोबाइल फोन यहाँ जमा कराएंगे उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई ऐसा भी है जिसने फोन जमा नहीं कराया अभी तक आपने जमा नहीं कराया है जी अलार्म के लिए रखा था उसका तो समाधान मैंने बता दिया था आपको तो यहाँ शिविर में फ़ोन का उपयोग नहीं करना है उसको हैं और नहीं करते ना कोई बात नहीं आपके पड़ोस में जो माता जी है उनको बोल दें वो आपको उठा देंगे हाँ आपके पास भी अलार्म घाड़ी <laughs> वाला है ना मोबाइल तो नहीं है ना फिर ठीक है तो ये माता जी उठा देंगे आपको चार बजे तो हाँ ठीक ठीक है ना ये उठा देंगे आपको तो आप फ़ोन जमा कर देना नियम तो फिर नियम होता है ना सबके लिए समान रहना चाहिए अब एक को छोड़ देंगे दूसरा क्या क्या है हमको भी छोड़ दो तो फिर नियम तो कुछ बचेगा नहीं तो ये चार पाँच दिन तो एक अभ्यास है ये अभ्यास करने का अवसर है थोड़ा तपस्या करें संयम करें नियमों का पालन करें तो आपके अंदर मजबूती आएगी ताकत आएगी फिर आगे और बड़ी बड़ी समस्याएँ आएँगी आप उनसे टक्कर ले सकते हैं ये तो मजबूत बनने का एक अभ्यास का है इसमें तो बहुत शक्ति मिलती है तो थोड़ा संयम रखें नियमों का पालन करें आपको बहुत शक्ति मिलेगी आगे बहुत लाभ होगा और कोई इसके अतिरिक्त किसी ने कोई गलती की हो और बताना चाहते हो तो बताएं हाँ बोलिए भोजन की पट्टी पर चलते रहे अच्छा अच्छा ठीक है और कोई इसके अलावा कोई बताना चाहें हाँ बताइए हैं घर का विचार किया ऑफिस का चिंतन किया ठीक बहुत अच्छा और कोई हाँ बताइए चार से पाँच तक सो गए सुबह या शाम को सुबह कुछ तबीयत ठीक है या नहीं स्वास्थ्य ठीक है अच्छा आलस्य के कारण सो गए तो रात को नींद देर से आई अच्छा, अच्छा। वही विचार शुरू कर दिए होंगे वो तो, तो बताया था ना आप बिस्तर पे लेट के विचार शुरू कर देंगे तो नींद गई फिर नहीं आती तो सोते समय दूसरे विचार ना करें उसके लिए अभी तो यहाँ शिविर है अभी तो बाहर की बात सोचनी नहीं पाँच दिन तो शांति रखो पाँच दिन तो छुट्टी बनाओ भाई है बहुत सारे लोग उपवास करते हैं आजकल आज के लिए नवरात्रि चल रही है ना तो बहुत सारे लोग उपवास करते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं उपवास करना हो तो मोबाइल का उपवास करो एक दिन फ़ोन बंद रखो सुबह से शाम तक देखो पता चल जाए हैं मोबाइल फ़ोन का उपवास रखो फेसबुक का उपवास रखो व्हाट्सएप का उपवास रखो आजकल तो ये उपवास होता है, है? हो गए ना बस दो दिन और बाकी दो दिन और कीजिए अच्छा है थोड़ी ताकत आएगी क्षमता बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम फोन के बिना जी सकते हैं अच्छा अभी 20 साल पहले तो नहीं था ना ये मोबाइल फ़ोन तब भी तो लोग जी रहे थे अब फोन छीन ले तो अब मुश्किल है जीना जी है जी रहे। हाँ बहुत अच्छी तरह जी रहे थे मोबाइल से कुछ सुविधाएं भी हो गई कुछ टेंशन भी हो गई दोनों बातें तो खैर इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए सुविधाएँ ख़राब नहीं हैं उपयोग ठीक होना चाहिए सदुपयोग होना चाहिए इन चीज़ों का उपयोग कभी टाइम होना चाहिए रात को 10 बजे बंद सुबह 7, 8, 9 बजे तक बंद रहेगा अपना काम करो दिनचर्या करो व्यायाम करो ध्यान करो अपनी दिनचर्या करो 8, 9 बजे के बाद काम शुरू करो तो इस तरह से कुछ समय सारिणी बनाए तो फिर इन चीज़ों का लाभ लेना ठीक है उचित है ये सारे साधन मनुष्यों के लिए हैं बोलिए क्या का ये मनुष्य इन साधनों के लिए नहीं है आज तो ऐसा माहौल है कि मनुष्य इन साधनों के लिए बन गया ऐसा लगता है कि बस सारा दिन इसी के पीछे लगे रहते हैं किसी का काम हो तो अलग बात है काम हो तो काम करें साधन में पर उसका भी कुछ समय सारिणी होनी चाहिए टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए तो ये साधन हमारे लिए उपयोगी रहेंगे और हमारी दिनचर्या नहीं बिगाड़ेंगे हमारी ध्यान उपासना नहीं बिगाड़ेंगे और स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ेंगे इस प्रकार से करना चाहिए चलिए अब इसको यहाँ विराम देते हैं और मेरे पास शंकाएँ बहुत सारी हैं आपकी आई हुई थोड़ा समय है तो मैं सोचता हूँ इस समय कुछ शंका समाधान कर लिया जाए कर ले ठीक है क्योंकि तो फिर समय कम रहता है ना अब समय है कुछ तो शंका समाधान कर लेंगे एक शंका है क्या आत्मा ईश्वर की दृष्टि से भी निराकार है अगर है तो ईश्वर उसके कर्म का फल कैसे देगा आत्मा बिल्कुल निराकार है ईश्वर की दृष्टि से भी हमारी दृष्टि से भी सब दृष्टियों से आत्मा निराकार ही है तो ईश्वर उसका फल कैसे देगा हल देने में क्या दिक्कत है शरीर के साथ बांध देगा बांध रखा है ना ईश्वर ने हम आत्माओं को शरीर से बांध रखा है हल दे तो है। आत्मा निराकार है ईश्वर बहुत सूक्ष्म है वो उसको पकड़ लेता है उसके बाद शक्ति है पकड़ के ऐसे बांध देता है शरीर में ऐसा बांध देता है कि यहाँ तो बहुत सारे दरवाजे भी खुले हैं और फिर भी ये भागता निभा एक पक्षी को पिंजरे में रख दो और उसका दरवाज़ा खोल दो भाग जाएगा और यहाँ पक्षी आत्मा को रखा शरीर में इसके बहुत सारे दरवाजे खुले हैं फिर भी नहीं भागता तो ये ईश्वर की व्यवस्था है वो अपने हिसाब से जीवात्मा को पकड़ के शरीर में बांध देता है बहुत सारे शरीरों में तीन शरीर बताए थे ना तीनों शरीरों में बांध देता है और वो ईश्वर की नियम, नियम व्यवस्था से जीवात्मा अपना कर्म भोगता रहता है अच्छे कर्म करता है तो देता है ईश्वर और पूरे कर्म करता है तो ईश्वर उसको दुख देता है वो सारा भोग लेता है इस तरह से निराकार होते हुए भी ये काम हो जाता है बोलिए जीवात्मा पूरी तरह से निराकार है हाँ वो तो साइज है उसका साइज होते हुए भी वो निराकार है साइज का मतलब वो कितने एरिया में रहता है स्थान नहीं घेरता खान घेरना अलग है और किसी जगह पे टिकना रहना एक अलग बात है तो आत्मा जो है वो बहुत छोटा है बहुत सूक्ष्म है फिर भी वो स्थान नहीं घेरता वो चेतन है और निराकार है चेतन वस्तु निराकार होती है और वो स्थान भी नहीं घेरती ईश्वर जड़ है या चेतन वो एक जगह रहता है या सब जगह ईश्वर स्थान घेरता है क्या अगर ईश्वर स्थान घेर ले तो बाकी कौन बचा फिर सारी जगह वो घेर लेगा जीवात्मा के लिए प्रकृति के लिए रहने को जगह ही नहीं बचेगी सारी तो वो घेर लेगा पर प्रकृति भी रह रही है यहाँ और हम लोग भी रह रहे हैं आत्माएं भी रह रही हैं तो इससे पता लगता है कि ईश्वर स्थान नहीं घेरता रहता सब जगह तो जैसे ईश्वर चेतन है और निराकार है सब जगह रहता है पर स्थान नहीं घेरता ऐसे ही जीवात्मा भी चेतन है वो भी निराकार है वो भी स्थान नहीं घेरता वो एक जगह रहता है ईश्वर सब जगह रहता है दोनों अपने अलग अलग स्थान पर रहते हैं आत्मा बहुत छोटा है ईश्वर सर्वव्यापक है उसके बावजूद भी दोनों में से स्थान कोई भी नहीं घेरता केवल एक प्रकृति है जो जड़ पदार्थ है ये स्थान घेरती है तो प्रकृति जो है वो स्थान घेर लेती है और बाकी दो चीज़ें स्थान घेरती नहीं इसलिए तीनों एक ही जगह रह सकती हैं साइज में अब ये बताना कठिन है समझ में नहीं आएगा आत्मा को ही समझना बहुत कठिन है ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो आँख से भी नहीं दिखते और कई तो, तो और भी छोटे बताते हैं वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते इतने छोटे भी होते हैं अब इतने तो उनके शरीर है वो शरीर ही नहीं दिख रहा तो आत्मा तो क्या दिखेगा उसके अंदर भी आत्मा है ऐसे ऐसे कीड़ों के अंदर आत्मा है जब कीड़े का स्थूल शरीर भी नहीं दिख रहा तो आत्मा की फिर आप कल्पना करें बहुत छोटा है और ईश्वर उससे भी छोटा है अनोरणियान महतो महयान ईश्वर छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा ये कठोपनिषद में लिखा ईश्वर के बारे में तो इस तरह से दोनों चेतन हैं और दोनों में से कोई भी स्थान नहीं घेरता चलिए अगला प्रश्न है कि वेदों ने ईश्वर के बारे में बताया है कि वो कैसा है लेकिन उपनिषद में कहा है कि यदि तू ये जानता है कि ईश्वर को तू जानता है तो थोड़ा सा ही जानता है तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर को मैं जानता हूँ कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते आप समुद्र के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं जी क्या पूरा जानते हैं फिर भी आप कह रहे हाँ हम जानते हैं आप पूरा नहीं जानते समुद्र के बारे में फिर भी कहते हैं हाँ हम जानते हैं तो जितना जानते हैं उतना कह रहे हैं ऐसे ईश्वर को हम पूरा नहीं जान सकते पर जितना जानते हैं उतना तो कह ही सकते हैं हाँ मैं जानता हूँ ईश्वर को तो इसमें कोई हानि नहीं है और जो उपनिषद का वचन है जिसके बारे में आपने ये बात उठाई है उसका अर्थ भी लोग ठीक से नहीं समझते उसका भी गलत अर्थ करते हैं यस्य अमतम मतम तस् ऐसा एक वचन है केन उपनिषद में जिस पर आपने ये प्रश्न उठाया तो वहाँ लोग इसकी व्याख्या करते हैं जो ये कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ वो वास्तव में नहीं जानता और जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता वो असल में जानता है लोग ऐसा उल्ट करते हैं ये ठीक नहीं है इस वचन का सही अर्थ ये है कि जो ये कहता है मैं ईश्वर को पूरा नहीं जानता क्या बोला जो मैं जो ये कहता है मैं पूरा नहीं जानता तो वो वास्तव में ठीक जानता है और जो ये कहता है मैं ईश्वर को पूरा जानता हूँ तो समझ लो वो नहीं जानता क्योंकि ईश्वर को पूरा जानना असंभव है वो तो अनंत है उसको पूरा नहीं जान सकते पर थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं फिर एक व्यक्ति ने पूछा क्या जी जब ईश्वर को पूरा तो जान ही नहीं सकते फिर जानने की ज़रूरत ही क्या है क्यों मेहनत करें खामगा जब पूरा तो समझ में आएगा नहीं पूरा तो समझ में आएगा नहीं फिर जानने के लिए मेहनत क्यों करें तो हमारे गुरु जी ने स्वामी सत्यपति जी महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उनका उत्तर सुना रहा हूँ उन्होंने कहा कि नदी में बहुत सारा पानी है हाँ या ना क्या पूरा पानी पी सकते हैं तो दो गिलास भी नहीं पिएँगे इतना तो पी लेंगे एक गिलास दो गिलास जितनी प्यास है उतना तो पी लेंगे ना अब कोई यू तरफ करे साहब नदी का पूरा पानी तो पी नहीं सकते तो दो एक गिलास भी क्या पीना यह कोई बुद्धिमत्ता है क्या ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है ना जब दो हमारा काम एक ग्लास से दो गिलास से चल जाता है तो हम पूरा पानी क्यों पीएंगे? तो रचना को देख पियेंगे हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो ये कोई तर्क नहीं है कि जब हम पूरा तो जा नहीं सकते तो फिर क्यों मेहनत करें ये तर्क गलत है हम पूरी नदी का पानी नहीं पी सकते फिर भी हम पीते हैं जितनी आवश्यकता है उतना पी लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं ऐसे ही जितना हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक है उतना हम जान लेंगे बाकी छोड़ देंगे हमारा काम पूरा हो गया हमको मोक्ष तक जाना है, मोक्ष मिल गया बात खत्म हो गई। आगे लिखा है वेदों के प्रमाण न तस् प्रतिमास्ति अजह, अकायम अस्नाविरम शुक्रोसी भाजोसी रुचि रसी रोचो रसी अकामो धीरो स्वयंभु आदि उपनिषद केन उपनिषद के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र में कहा है यदि कहते हैं तो थोड़ा सा ही जानते हैं तो इसका उत्तर हो गया थोड़ा सा जानते हैं ठीक है हम जितना जानते हैं उतना ही कहेंगे हम इतना जितना जानते हैं। पूरा नहीं जान सकते आगे प्रश्न है इस लोक में बहुत जन की ये मान्यता है कि जब किसी मनुष्य की असमय मृत्यु होती है तब उसे जन्म नहीं मिलता और उसकी आत्मा इस ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है ये मान्यता सत्य है क्या इसी मान्यता के अनुसार लोक में इन्हें भूत प्रेत आदि कहते हैं और यह भी मान्यता है कि वे परिवार को परेशान भी करते हैं इसमें कितनी सत्यता है तो इसका उत्तर है कि ये भ्रांति है लोगों को कि कोई दुर्घटना में मारा जाए छोटी उम्र में मारा जाए एक्सीडेंट में किसी भी तरीके से तो उसकी आत्मा भटकती रहती है भूत प्रेत बनती रहती है ये सब झूठ है ऐसा कभी नहीं होता ये लोगों को बहुत भ्रांति है और ये भी भ्रांति है कि जो दुर्घटना में ऐसे चले गए वो आके परिवार वालों को परेशान करेंगे या ये जो पौराणिक लोग हैं ये क्या कहते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए अब उनको श्राद्ध करो अभी श्राद्ध पक्ष पूरा हुआ ना तो उनका श्राद्ध करो आप श्राद्ध नहीं करोगे तो आगे परिवार वालों को तंग करेंगे ऐसा लोग कहते हैं तो ऐसा मरने के बाद तो श्राद्ध कहीं लिखा नहीं हमारे शास्त्रों में वेदों में दर्शनों में उपनिषदों में किसी भी ऋषियों ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया ये पौराणिक विचार है कि उनको खिलाओ दादा को खिलाओ तो कहाँ से खिलाओगे दादा तो चले गए हमारा जीवित जब तक हमारा जीवन है तभी तक तो रिश्ता है ना मरने के बाद भी रिश्ते रहते हैं क्या वे तो रहते नहीं तो ना कोई रिश्ता है ना कोई संबंध है दादा तो चले गए उनको ईश्वर ने कर्मानुसार अगला जन्म दे दिया अब वो जिस परिवार में गए वो वहाँ के संबंधी हो गए हमारे नहीं रहे हमारा संबंध टूट गया और ऐसे मरने के बाद भी रिश्ते होते तो आपका भी कोई पिछला जन्म था या नहीं तो आपका भी वहाँ रिश्ता होना चाहिए है क्या आपके बेटे पौते भी आपका इराद करते होंगे फिर उनका पार्सल कोई मिला थाने का नहीं कोई नहीं मिला ऐसा होता है तो हमारे भी पिछले जन्म के बेटे पोते हमारा शराब कर रहे होंगे तो हमको भी पार्सल मिलना चाहिए अब तक तो मिला नहीं है किसी को भी नहीं मिलता तो ये भ्रांति है और जो मरने के बाद चले गए वो तो फिर अब अगले जन्म में चले गए वो पिछले जन्म को नहीं पहचानते ना वो आएंगे ना परेशान करेंगे क्यों करेंगे अच्छा आप भी तो वर्तमान में माता पिता हैं आप अपने बच्चों को परेशान करते हैं अभी जीते जी परेशान करते हैं क्या या परेशान करना चाहते हैं कोई नहीं चाहता सब माता पिता अपने बच्चों का हित चाहते हैं उनसे प्रेम करते हैं उनको सुख देना चाहते हैं परेशान क्यों करेंगे कोई भी नहीं करता तो ये केवल लोगों ने स्वार्थ के लिए ऐसे पाखंड बना रखे हैं कि अब तुम दादा का श्राद्ध करो नहीं तो तुमको दंग करें अब उनको शांति करने के लिए हमको पैसे दो वो तो पैसे कमाने का ढंग है और कुछ नहीं है हाँ पंडित जी हाँ वो असली तो वो है भूतप्रेत जतन करता है वो दादा कोई भूत प्रेत नहीं बनता वो पंडित ही भूत जो भूल करे तंग करता है और उससे पैसे हट लेता है चलिए अगला प्रश्न है स्वामी जी आपने बताया था चार ऋषियों को चार ऋषियों ने वेद ध्यान सबको दिया उस समय चार वेद पढ़ने वाले ब्रह्मा थे शंका यह है कि हमने सुना और पढ़ा है कि ब्रह्मा के पुत्र मनु थे और वो मनु कौन से थे जिन्होंने मनु मनुसंहिता लिखी मनुस्मृति का कालखंड क्या है बतलाएं भाई तो ये तो इतिहास का प्रश्न है कोई इतिहास का विद्वान मिले तो उससे पूछ लेना मेरा तो विषय नहीं इतिहास मैं नहीं जानता मैंने पहले ही कहा था सारे प्रश्नों का उत्तर देने की गारंटी नहीं पहले ही कह दिया जो मुझे आता है बता दूंगा जो नहीं आता तो नहीं तो ये किसी इतिहास के विद्वान से पूछ लेना अगली शंका लेखी है कि क्या पेड़ पौधों घास फल फूल आदि सभी में हमारे जैसी ही जीवात्मा है पेड़ पौधों आदि तो असंख्य हैं जबकि मनुष्यवानी में जितनी आत्माएं हैं उतनी तो थोड़ी सी जगह में ही उग जाते हैं क्या बहुत सी आत्माएं मनुष्य जन्म नहीं लेती कृपया थोड़ा स्पष्ट करें तो मैंने कल प्रश्न भी बताया था जीवात्माओं की संख्या इतनी अधिक है हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक ही शरीर में कितने बैक्टीरिया हैं डॉक्टर साहब बैठे हैं हाँ माता जी बोलिए एक शरीर में कितने कितने बैक्टीरिया हैं बहुत सारे है न करोड़ों की संख्या में होंगे और उन बैक्टीरियाओं में सब में आत्मा है कितने करोड़ आत्मा है तो हम एक एक व्यक्ति ढो रहे हैं आपकार तक ही हिसाब लगाएंगे और इतनी घास फूल, फल फूल वृक्ष वनस्पति इनमें सब में आत्मा है एक एक जो स्वतंत्र पौधा है जिसमें अपनी जड़ है तो वो एक शरीर है उसमें एक आत्मा भी है तो पानी में कितने बैक्टीरिया होते हैं दूध में होते हैं दही में होते हैं हवा में होते हैं हर चीज़ में बैक्टीरिया होते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी आत्माएँ समझ से बाहर है बस इतना ही समझ लो कि अपनी समझ में नहीं आएगा आती है अपना कर्म फल पूरा हो जाएगा फिर आएंगी जब उनका दंड पूरा हो जाएगा ना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में वृक्ष आदि में जब उनका दंड भोग पूरा हो जाएगा फिर लौट के मनुष्य बनेंगे हाँ ठीक है ठीक ठीक है, थीक है। तो ये साइकिल में तो साइकिल में चलते रहेंगे जो अभी पाप कर रहे हैं ना ये मरने के बाद सुअर कुत्ते गधे सांप बिच्छू घोड़े बिल्ली चूहे मक्खी मच्छर कॉकरोच जैसे बन जाएँगे और जो उधर गए उनका दंड पूरा हो जाएगा वो लौट के इधर आ जाएंगे ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती है इधर से उधर उधर से इधर ऐसे ट्रांसफ़र होती हैं आत्माएँ है। कर्म के हिसाब से ये सारी व्यवस्था ईश्वर करता है वो सब कर देता स्वामी जी सागर नमस्ते निवेदन है कि मेरा अपनी धर्म पत्नी से झगड़ा रहता है और मेरी पत्नी ने मेरे एक पुत्र को अपने वश में किया हुआ है और एक दिन मेरा अपनी धर्म पत्नी से झगड़ा हुआ था और मैंने उसे मारपीट भी दिया था और तब मेरे इस पुत्र ने मुझे एक दो थप्पड़ भी मार दिए मैंने मोहवश अपने पुत्र को पुत्र का विवाह आदि भी करवा दिया फिर लेकिन मेरी धर्मपत्नी पत्नी ये पुनः फिर भी मुझसे नाराज नाजायज़ बर्ताव करते रहे मैंने उनसे बात करना भी छोड़ रखा है एक लंबे समय से मेरी धर्मपत्नी, पुत्र और पुत्रवधु इन तीनों का बहुत बढ़िया प्रेम और बातचीत है जिसकी मुझे बहुत अधिक खुशी है कि शुक्र है चलो मेरी धर्मपत्नी ने कम से कम पुत्रवधु से तो बना कर रखी है अब मैं अपने कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ मेरे पास काफ़ी धनराशि और घर में कोई काम नहीं है अपना मकान और एक प्लॉट आदि है वैसे मेरी पुत्र मुझसे बहुत स्नेह रखती है मेरा दूसरा पुत्र कहीं बाहर रहता है और वो अपनी भौतिकता की चकाचवा में खुश है हालांकि उसका तलाक हो चुका है और वो पुनर्विवाद भी नहीं करना चाहता और भोग प्रवृत्ति होने के कारण खुश है और उसका फ्लैट भी है जो कि पेनजिलोन आदि कुछ स्वयं के हमारे धन से लिया था और उससे मैंने पूछ लिया था पूछ लिया है और उसे कोई धनराशि आदि संपत्ति की मेरे से कोई चाहना भी नहीं है मैं कहीं बाहर रहता हूं वैदिक स्वाध्याय करता हूं और संतुष्ट हूं और आगे वैदिक वांग में उन्नति करना चाहता हूँ अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने पहले वाले पुत्र को अपनी धन संपत्ति देना चाहता हूँ जो कि मैंने उसे इशारा भी किया था लेकिन उसने असहमति दिखाई शायद त्याग मूर्ति बनने की भावना से वैसे उसे ज़रूरत भी है क्योंकि वो किराए की दुकान में है और मैं उसे अपनी उसकी दुकान हो जाए ये चाहता हूँ क्या ये मेरा विचार सही है क्योंकि मैं अपने पास अपने लायक भी रखूंगा जिससे मेरा भी काम चलता रहे या मैं कहीं किसी संस्था आदि में दान कर दूँ बहुत अच्छा प्रश्न अच्छा है आपका ना हंसने वाली कोई बात नहीं ठीक बात, बात। ना हंसना नहीं चाहिए ठीक बात है प्रश्न कोई बात। कोई, बात। बात। कोई, बात। कोई बात नहीं कोई बात नहीं हंसना नहीं चाहिए तो जो आपके पास संपत्ति है पुत्र को आप देना चाहते हैं तो उसको दे दें अच्छी बात है उसको थोड़ा समझा दें भाई तू आराम से रहेगा तेरी ये दुकान भाड़े की है तू अपनी दुकान खरीद ले ये पैसे ले और अपना आराम से रहे उसको थोड़ा समझा बुझा के उसको संपत्ति दे दें अपनी संपत्ति अपने पास रखें दो रुपया बचे वो दान कर दें दान भी करें संस्था को संस्था दान पर ही चलती है।, है थोड़ा दान भी दें थोड़ा बेटे को दें थोड़ा अपने पास रखें ऐसे व्यवस्थित कर ले हाँ बोलिए गौड़ा जी क्या नहीं देना चाहिए, तो भी नहीं देना चाहिए। तो कुछ नहीं देना चाहिए भाई शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है अब मैं शास्त्र के विधान बताऊंगा तो आप सारे उठ के भाग जाएंगे <laughs> <laughs> शास्त्र के विधान बताऊंगा तो सारे भाग जाएंगे कोई पालन नहीं कर पाएंगे तो मुझे तो आज की परिस्थिति के हिसाब से बताना है जिसको व्यक्ति पालन कर ले इस दृष्टि से मैंने ये समाधान बताया शास्त्र के विधान तो इतने कानून बहुत कड़े हैं उसका अभिप्राय तो ये निकलता है कि बेटे भी आपस में बदल दिए जाएं। ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल गया और वो पढ़ लिख करके क्षत्रिय बन गया तो अपने सगे बाप के घर वापस नहीं आएगा उसको तो किसी क्षत्रिय के यहाँ भेज देंगे शास्त्र का कानून तो ऐसा है बोलो स्वीकार है आपको अब कोई स्वीकार नहीं करेगा क्षत्रिय का बेटा क्या पढ़ने हैं गुरुकुल वो ब्राह्मण बन गया उसको ब्राह्मण क्या भेज देंगे ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय बन गया उसको क्षत्रिय क्या भेज देंगे बेटे आपस में बदल देंगे वेद का कानून तो ऐसा है एक व्यक्ति ने कहा जी बेटे कैसे बदल देंगे मैंने कहा जैसे आप रोज़ बेटियाँ बदलते हो क्यों जी शादी करते नहीं बेटियाँ बदलते के नहीं अपनी बेटी दूसरे घर में दे देते और दूसरे की बेटी अपने घर ले आते जैसे बेटियां बदलते हैं तो बेटे भी बदल सकते हैं उसमें क्या समस्या है तो शास्त्र की बात बहुत अच्छी है बहुत ऊंची बात है सब लोग उसका पालन नहीं कर पाते तो जो वर्तमान परिस्थिति है मैंने उसके आधार पर यह समाधान बताया इस तरह से कर लेना चाहिए अगला प्रश्न है यहाँ पर रहकर वानप्रस्थ की ओर बढ़ने के नियम क्या हैं एक छोटी सी पुस्तिका है वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी वो अपने आचार्य जी से बात कर लीजिए आपको वो दे देंगे जिनको चाहिए वो उनसे ले लें उनको दे देंगे रखिए बात बाहर ही रखिए तो ले लीजिए जिनको चाहिए जो वन वानस की तैयारी करना चाहते हैं बाहर से ले लीजिए अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के मैत्री मुदितोपेक्षाणाम प्रसारण सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या के साथ दुनिया में आपस में मित्र रिश्तेदारों अजनबियों के साथ कैसे व्यवहार करके सुखी हो सकते हैं कृपया मार्गदर्शन करें <coughs> तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये चार प्रकार के व्यवहार बताए योग दर्शन में पहले पाद का तैतीसवां सूत्र है सूत्र है मैत्री करुणा मुदितो करुणामुदितम सुख दुख पुण्य पुन्य अपुण्य नाम भावना पर चित्त प्रसादना हम अपने मन को कैसे प्रसन्न रखें ये विषय है तो इस सूत्र में बताया कि चार प्रकार के लोग होते हैं संसार में कितने प्रकार के चार, चार। एक है सुखी कौन से दूसरे हैं दुखी दूसरे, है दुखी। दूसरे? दुखी। और तीसरे हैं पुण्यात्मा और चौथ चौथे हैं वो दुष्ट आत्मा चार तरह के लोग अपुण्य आत्मा दुष्ट आत्मा जो पाप करते रहते तो हमें संसार में चारों प्रकार के लोग मिलते रहते हैं कुछ अच्छे सुखी संपन्न दिखते हैं धन संपत्ति भी है बुद्धिमत्ता भी है स्वास्थ्य भी अच्छा है सब प्रकार से संपन्न है तो ऐसे लोगों के साथ मैत्री उनसे मित्रता रखें दोस्ती बनाएँ प्रेम भाव रखें उनसे सहयोग लेवे और उनको सहयोग देवे, ठीक है ना मनुष्य अकेला तो जी नहीं सकता उसको सहयोग लेना भी पड़ता है देना भी पड़ता है एक आदमी अकेला सारे काम नहीं कर सकता तो इस तरह से जो अच्छे लोग हैं धनवान हैं बुद्धिमान हैं धार्मिक हैं चरित्रवान हैं ईश्वर भक्त हैं ईमानदार हैं ऐसे सुख साधन सम्पन्न लोगों के साथ दोस्ती बना रखें उनसे सहयोग लेना देना चालू रखें और जो दूसरे हैं दुखी लोग हैं बेचारे गरीब हैं विकलांग हैं रोगी हैं कमज़ोर हैं उनके प्रति करुणा दया की भावना रखें यथाशक्ति उनको सहयोग करें जितना आपका सामर्थ्य है उतना उनको सहयोग भी करें उनका भी जीवन ठीक ठाक चल जाए तो उनका सहयोग करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा सुखी संपन्न लोगों से मित्रता रखेंगे उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और तीसरे हैं पुण्यात्मा लोग जो देश धर्म की सेवा में लगे कोई विद्या प्रचार कर रहे हैं कोई धन का दान दे रहे हैं कोई भूमि का दान दे रहे हैं कोई अन्न का दान दे रहे हैं कोई संस्थाएं चला रहे हैं कोई अनाथालय चला रहे हैं कोई गुरुकुल चला रहे हैं कोई गौशाला चला रहे हैं कोई अस्पताल चला रहे हैं ऐसे समाज सेवा कर रहे वो पुण्यात्मा लोग हैं उनको देख करके मुदिता प्रसन्न होना चाहिए खुश होना चाहिए कि देखो हमारा कितना सौभाग्य है कितने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे देश में जो देश धर्म की सेवा में दिन रात लगे बड़े अच्छे लोग उनको देखकर ऐसे सोचना चाहिए तो इससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा और जो बेकार दुष्ट लोग हैं चोरी करते हैं डकैती करते हैं लूटमार करते हैं हत्याएँ करते हैं उनसे ज़रा बच के रहें उनसे उपेक्षा रखें उनसे दूर रहें झगड़ा भी नहीं करना और ज़्यादा संबंध भी नहीं रखना थोड़ा बच के चलना तो ये चार प्रकार का व्यवहार चार प्रकार के लोगों के साथ करेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हम ठीक तरह से अपना जीवन जी लेंगे और अपना योगाभ्यास भी करते रहेंगे ऐसे करना चाहिए प्रश्न लिखा है आगे मेरा प्रश्न है कि वेद में कहा है ये हो गया अगला प्रश्न है प्राणायाम की विधि के बारे में मैं बहुत अधिक कंफ्यूज हूं ध्यान की कक्षा में माननीय स्वामी जी जो प्राणायाम करने के लिए कहते हैं वह पतंजलि योग पीठ के स्वामी रामदेव जी के द्वारा बताई गई प्राणायाम की विधि से भिन्न है हमें कौन सी विधि से करना चाहिए बतलाए तो आपको जो यहाँ पर विधि बताई गई वो महर्षि पतंजलि के योग के दर्शन के अनुसार बताई गई जो हम अष्टांग योग यहाँ पर सीख रहे हैं सिखा रहे हैं ये महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन पर आधारित है ठीक है आपको सुबह कौन सा प्राणायाम कराया था बाह्य प्राणायाम तो महर्षि पतंजलि जी ने चार प्रकार के प्राणायाम बताए हैं योग दर्शन में दूसरा चैप्टर है और सूत्र है 49, 50, 51। तीन सूत्रों में चार प्रकार के प्राणायाम बताए हैं उनके नाम बोलिए बाह्य आभ्यंतर, आभ्यंतर, आभ्यंतर स्तंभवृत्ति स्तंभ बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी ये चार प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने बताए तो इन चार में से ही आपको कराया है बाह्य प्राणायाम तो वो ठीक है और जो दूसरे गाँव में चलते हैं गार्डन में चलते हैं टीवी में चलते हैं का, अनुलोम विलोम कपाल वो पतंजलि जी के प्राणायाम नहीं वो हठ योग की बातें हैं तो हम तो पतंजलि का मानते हैं शुद्ध कार्यक्रम योग का तो हम वो सिखाते हैं तो वो ध्यान के समय में यही प्राणायाम करने चाहिए पतंजलि वाले चार तुम में से कोई एक और बाकी हठ योग का पता नहीं वो हमारा विषय नहीं हम करते नहीं हम सीखते नहीं हम सिखाते नहीं जिसको आता हो उससे पूछो वो हमारा विषय नहीं ठीक है अगला प्रश्न है अगर हम किसी के बहुत अच्छे अच्छे गुणों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं तो उसका एनालिसिस कैसे करें कृपया स्पष्ट कीजिए क्योंकि सूक्ष्मतम भी राग न हो जाए इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कृपया डेप्थ गहराई से बताएं आत्मा के स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण भी बताएँ तो देखिए जब हम किसी चीज़ में कोई अच्छाई देखते हैं उससे हमको सुख मिलता है जड़ हो या चेतन कोई भी वस्तु हो तो उससे हमें थोड़ा अटैचमेंट होता है थोड़ी आसक्ति होती है थोड़ा राग होता है तो राग ना हो इससे बचने के लिए क्या करें यही है ना आपका प्रश्न राग ना हो थोड़ा भी ना हो उससे बचने का उपाय जानना चाहते हैं तो देखिए जैसे हमने सुबह बताया था एक गिलास दूध है 300 सौ और उसमें दो ग्राम मिट्टी डाल दें तो अब आपको दूध में आसक्ति रहेगी है नहीं नहीं रहेगी नहीं। तो दूध तो बहुत सारा है 300 सौ और मिट्टी सिर्फ दो ग्राम है इतनी सी मिट्टी सारे दूध को ख़राब कर देती है और आपको दूध में कोई आसक्ति नहीं रहती तो इस उदाहरण से यह पता चलता है कि जब हम कहीं गुणों को देखते हैं अच्छाई को देखते हैं सुख को देखते हैं तो उसमें राग उत्पन्न होता है अब इसको उलट दीजिए अब अगर उसमें कुछ दोष भी देखना लग जाए तो राग खत्म हो जाएगा एक व्यक्ति बहुत अच्छा है बड़ा सेवा करता है सारे अच्छे अच्छे काम करता है और आपको यह पता चल जाए कि ये छुट छुट के बीड़ी पीता है तो बताओ आपकी श्रद्धा टूटेगी या नहीं टूटेगी ना जब उसका कोई दोष सामने आएगा छुप छुप के बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है या ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ करता है तो जब उसका दोष सामने आएगा तो उसमें सारी रुचि खत्म हो जाएगी कम हो जाएगी तो आपको राग नहीं होगा तो इस प्रकार से दोष भी थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए वैसा व्यक्तिगत दोष नहीं देखना चाहिए बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है ऐसा दोष देखो जो सभी में होता है उससे क्या होगा आपको उससे घृणा भी नहीं होगी द्वेष भी नहीं होगा नहीं तो बीड़ी सिगरेट देख करके आपको द्वेष हो सकता है अच्छा कि इतना अच्छा आदमी हो बीड़ी पीता है ये सिगरेट पीता है ऐसे काम करता है तो अगर वहां सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको उससे द्वेष भी हो सकता है तो द्वेष भी नहीं करना राग भी नहीं करना द्वेष भी नहीं करना न्यूट्रन वैरागि की स्थिति में रहना तो फिर वहाँ क्या करें फिर ऐसे दोष देखें जो सब में ही होते हैं जैसे अल्पज्यता कोई कितना भी अच्छा हो कितना ही बुद्धिमान हो कितना ही विद्वान हो कितना भी कुछ भी गुणवान हो वो अल्पज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा मनुष्य अच्छा। तो अल्पज्ञता तो सदा ही रहेगी वो सब बातें तो नहीं जानता तो जब हम ये सोचेंगे भाई ये तो इतने अच्छे गुण तो हैं इसमें ये अच्छी बात है पर इतना सब होने के बावजूद भी ये है तो अल्पज्य ही कही कहीं ना कहीं भूल चूक कर ही देगा सारी बातें तो ये ठीक नहीं जानता तो जब ऐसे दोष देखेंगे कि वो अल्पज्य है और उससे जो हमारा संबंध है वो भी कोई हमेशा रहने वाला नहीं है अनित्य है संबंध आपने अनित्य का चर्चा सुनी थी कक्षा में सुबह आचार्य ईश्वरानंद जी ने आपको बताई होगी संसार अनित्य है तो जब हम संसार को अनित्य देखते हैं तो उसमें राग खत्म हो जाता तो वो व्यक्ति अनित्य है अनित्य है मतलब उससे हमारा संबंध अनित्य है आत्मा तो नित्य है आत्मा तो नहीं मरेगा पर हमारा उससे जो रिलेशन है वो सदा नहीं रहेगा संबंध तो थो थोड़े दिन थो का है और यदि उसमें राग हो गया तो जिस दिन वियोग होगा उस दिन फिर हमें कष्ट हो इसलिए राग रखना ठीक नहीं ठीक है जब तक मिला है तब तक लाभ ले लो मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो बस कोई बात नहीं याद रखो कोई समस्या नहीं राग भी नहीं होगा द्वेष भी नहीं होगा ये सूत्र है बड़े अच्छे ऋषियों ने समझा रखे मैं तो हिंदी भाषा में आपके सामने ऐसे बोल देता हूँ ये बातें सारी वेदों की और ऋषियों की हैं शास्त्रों की और आपकी सरल भाषा में ऐसे बना के बोल देता हूँ तो ये हो गया हम राग से बचें द्वेष से भी बचें गुणों को देखेंगे तो राग होने की संभावना है दोषों को देखेंगे तो द्वेष होने की संभावना है राग भी नहीं करना द्वेष भी नहीं करना न्यूट्रल सामान्य स्थिति में रहना है जितना किसी व्यक्ति से लाभ मिलता है लाभ ले लो और ये सोच के चलो ये लाभ हमेशा नहीं मिलने वाला जड़ कप या चेतन का कोई भी पदार्थ हो उसका लाभ हमें हमेशा नहीं मिलने वाला थोड़ी देर का है उतना ले लो और अपना काम करो आगे मोक्ष की तैयारी करो इस तरह से सोचना चाहिए तो आप राग द्वेश से बच सकते हैं और प्रश्न लिखा आत्मा के स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण बतलाये तो स्वाभाविक गुण तो 24 हैं जो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखे हैं आप पढ़ते हैं ना तो वो चौबीस गुण वहां लिखे हैं वहां से देख लीजिए और जो नैमित्तिक गुण है थोड़े से दो चार बता देता हूँ एक सूत्र है न्याय दर्शन का जिसमें जीवात्मा की पहचान के छह लक्षण बताए कितने बताए प्राय लोग उसी सूत्र के आधार पर नैमित्तिक स्वाभाविक का प्रश्न उठाते हैं तो मैं उसी सूत्र के आधार पर थोड़ी चर्चा करता हूं छह लक्षणों में पहला लक्षण है इच्छा बोलिए दूसरा द्वेष तीसरा प्रयत्न चौथा सुख पांचवा दुख और छठा ज्ञान ये छः लक्षण बताए जीवात्मा को पहचानने के लक्षण सूद्रकार गौतम मुनि जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको ये छः लक्षण उपलब्ध हो जाएं तो समझ लीजिए वहाँ पर आत्मा है जहाँ ये छः लक्षण उपलब्ध ना हो समझ लीजिए वहाँ आत्मा नहीं है चलो पंखे पंखे का उदाहरण ले, ले लेते हैं ये पंखे में इच्छा है पंखे में द्वेष है पंखा स्वयं चलता है पंखा सुखी होता है पंखा दुखी होता है पंखे में ज्ञान है तो यहाँ आत्मा नहीं ठीक हो गया अब मनुष्य की बात करें मनुष्य में इच्छा है द्वेष है प्रयत्न भी है सुखी भी होता है दुखी भी होता है और ज्ञान भी तो मनुष्य में आत्मा है अब यही नियम सब जगह लागू करते जाइए कुत्ते में इच्छा है गधे में है चींटी में है जहाँ जहाँ इच्छा है सब में आत्मा है और जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ कोई आत्मा नहीं है पेड़ पौधों में भी आत्मा है उनमें भी आत्मा है उसमें और ये तो मैंने छह बताए लक्षण जो न्याय दर्शन के हैं वैशेषिक दर्शन में कुछ और लक्षण भी बताए उसमें एक बताए कि जिसमें जीवन हो लाइफ हो वहाँ आत्मा है मतलब सांस लेता हो जीवन हो सांस लेता हो लाइफ हो वहाँ पर आत्मा है और पलकें झपकता हो जैसे हम पलकें झपकते ना तो कोई प्राणी की पलकें देखो झपकता है तो समझ लो इसमें आत्मा है तो इस तरह से कुछ विचार करता हो कुछ गति करता हो और आदि आदि ऐसे और बहुत सारे लक्षण बता रखे हैं तो इन मोटे मोटे लक्षणों से हम ये पहचान लेते हैं कि अमुख स्थान पर आत्मा है अथवा नहीं है तो वृक्षों में भी आत्मा है वृक्ष लोग वृक्ष जो जो हैं ये सांस लेते हैं या नहीं वृक्ष जीते मरते हैं या नहीं और अपने जैसी नस्ल आगे पैदा करते हैं या नहीं कुत्ते से कुत्ता पैदा होता है गधे से गधा घोड़े से घोड़ा बकरी से बकरी मनुष्य से मनुष्य ऐसे ही वृक्ष वनस्पतियों में गेहूं से गेहूं चने से चना ज्वार से ज्वार बाजरी से बाजरी केले से केला अनार से अनार अपने जैसी जनरेशन पैदा होती है तो वहाँ आत्मा है अब कार से तो कार पैदा नहीं होती होती है एक पंखे से दूसरा पंखा पैदा नहीं होता वहाँ आत्मा नहीं है तो जहां आत्मा है वो प्राणी है वहां अपनी नस्ल के प्राणी आगे आगे पैदा होते जाते हैं तो ये आत्मा की पहचान के लक्षण हो गए अब हम मूल प्रश्न पे आ रहे हैं कि इन छः में से कौन से गुण स्वाभाविक और कौन से नैमित्तिक तो छह में से पहला गुण है इच्छा इच्छा जो है वो दो प्रकार की है स्वाभाविक भी है निमित्तिक भी है स्वाभाविक गुणों से कहते हैं जो गुण किसी पदार्थ में सदा से हो और सदा रहे हमेशा से और हमेशा रहेगा उसको बोलेंगे स्वाभाविक और कोई गुण आज है कल नहीं रहा हट गया आ गया छूट गया हमेशा नहीं रहता उसको बोलेंगे नैमित्तिक निमित्त का अर्थ है कारण और नैमित्तिक का अर्थ हुआ किसी कारण से उत्पन्न होना कोई गुण किसी कारण से आ गया फिर किसी कारण से वो हट भी गया उसको बोलेंगे नैमित्तिक तो ये जो इच्छा गुण है ये दो प्रकार का है स्वाभाविक भी है और निमित्तिक भी है जीवात्मा में सुख प्राप्ति की जो इच्छा है वो स्वाभाविक है कौन सी इच्छा सुख प्राप्ति की इच्छा आपको पहले थी पहले भूतकाल में आपको सुख की इच्छा थी या नहीं आज है या नहीं आगे रहेगी या नहीं कभी छूट जाएगी ये स्वाभाविक जो कभी नहीं छूटेगी वो सवाल है। और जो इच्छा कभी हो कभी छूट जाए वो न बनती वो किसी कारण से जब वो कारण हट जाएगा इच्छा खत्म हो जाएगी कभी किसी को लड्डू खाने की इच्छा होती है और जब डायबिटीज़ हो जाता डॉक्टर साहब मना कर देंगे, बस वो खाली लड्डू अब नहीं खाना खाओगे तो अंधे हो जाओगे ऐसे ऐसे उसको खतरा बता देंगे तुम्हें लकवा मार जाएगा तुम अंधे हो जाओगे तुम्हें यह हो जाएगा वो हो जाएगा वो डर के मारे छोड़ देगा नहीं नहीं नहीं खाता तो उसकी इच्छा हट गई तो लड्डू खाने की इच्छा धन कमाने की इच्छा सम्मान प्राप्ति की इच्छा ये कभी होती है कभी नहीं होती ये सारी इच्छाएं नैमित्ती के पर सुख की इच्छा स्वाभाविक है वो सदा से है और सदा रहेगी वो नहीं छूटने वाली तो इच्छा दो प्रकार की हो गई दूसरा गुण क्या था द्वेष द्वेष भी दो प्रकार का है एक स्वाभाविक एक नैमित अच्छा आपको दुख चाहिए क्या नहीं। लिखार जी दुख चाहिए पहले चाहिए था कभी भूतकाल में अब भविष्य में चाहिए नहीं चाहिए दुःख नहीं चाहिए कभी भी नहीं चाहिए तो दुख से द्वेष है ये स्वाभाविक है यह स्वाभाविक द्वेष है दुख नहीं चाहिए।, नहीं चाहिए दुख से जो द्वेष है ना द्वेष का मतलब है ये चीज नहीं चाहिए इच्छा का मतलब ये चाहिए इच्छा और द्वेष को समझ रहे इच्छा का मतलब है हमें यह चीज चाहिए तो जिसके बारे में हम कहते हैं यह चीज चाहिए वो इच्छा है और जब कहते हैं ये नहीं चाहिए द्वेष है तो सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए सुख से इच्छा स्वाभाविक है और दुख से द्वेष स्वाभाविक पर कोई किसी किसी वस्तु से किसी किसी प्राणी से कभी कभी द्वेष हो जाता है एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था पीछे से चुपचाप कुत्ता आया उसने काट खाया अब कुत्ते से द्वेष हो गया हो गया ना अच्छा जब तक नहीं काटा था तब तक कुत्ते से द्वेष नहीं था जब तक उसने नुकसान नहीं किया तब तक उसको कोई द्वेष नहीं था कुत्ते ने काट खाया अब उसको द्वेष हो गया ये नैमित्तिक है ये हट भी जाएगा जो हो जाता है वो हट जाता है आ गया चला जाएगा ये नैमित्तिक द्वेष है एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया आपको उससे द्वेष हो जाएगा कभी कभी पार्टनर बिजनेस में धोखा देते हैं क्यों साहब देते हैं तो जब वो धोखा देते हैं तब आपको उनसे द्वेष हो जाता है और फिर किसी कारण से वो आके माफी भी मांग ले आपका नुकसान पूरा कर दे तो आप कहेंगे ठीक है यार जाने दो कोई बात नहीं हो गया सो हो गया चलो अब ठीक से खड़े खुश होकर रहो तो आपका वो द्वेष हट भी जाएगा तो ये जो द्वेष है ये नैमित्तिक है कभी हो जाता है कभी हट जाता है और दुख से जो द्वेष है वो तो स्वाभाविक है वो हटने वाला नहीं है इस तरह से द्वेष भी दो प्रकार का हो गया अब तीसरा गुण क्या है प्रयत्न प्रयत्न भी दो प्रकार का है जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक है बोलिए उसकी प्राप्ति के लिए, लिए। प्रयत्न करेंगे या नहीं वो स्वाभाविक है उसका प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी वो भी सदा से कर रहे हैं आप आगे भी करेंगे किसकी इच्छा स्वाभाविक थी सुख की सुख सुक्त के लिए आप पहले प्रयत्न करते थे आज करते हैं आगे करेंगे बस तो फिर प्रयत्न स्वाभाविक है सुख की प्राप्ति का प्रयत्न स्वाभाविक है दुख की निवृत्ति का प्रयत्न स्वाभाविक है ये तो स्वाभाविक है और जिस चीज़ की इच्छा नैमित्ती है उसका प्रयत्न भी नैमित्ती है जब तक तो धन की इच्छा है तब तो तक तो धन के लिए प्रयत्न करेंगे जब धन की इच्छा छूट जाएगी तो प्रयत्न छोड़ देंगे जब तक सम्मान की इच्छा तब तक सम्मान के लिए प्रयत्न करेंगे और जब सम्मान की इच्छा छूट जाएगी उसके लिए प्रयत्न भी छोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये प्रयत्न भी दोनों तरह का हुआ और छठे नंबर पे क्या बताया था छह लक्षणों में छठा क्या था ज्ञान ये ज्ञान भी दोनों प्रकार का है कुछ स्वाभाविक ज्ञान है कुछ नैमित्तिक जीवात्मा जड़ है या चेतन चेतन या तो चेतन किसको कहते हैं जिसमें कुछ ज्ञान हो अगर जीवात्मा में कुछ भी ज्ञान नहीं होता तो प्रकृति की तरह वो भी जड़ होता हाँ जी समझ में आ रही बात अगर जीवात्मा में अपना ज्ञान जीरो होता तो वो भी प्रकृति की तरह जड़ हो जाता प्रकृति में ज्ञान जीरो है वो बेचारी हमेशा से जड़े और हमेशा जड़ ही रहेगी अब आत्मा चेतन है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान अपना है स्वाभाविक तो वो थोड़ा सा ज्ञान तो उसका स्वाभाविक है जिसकी वजह से उसको चेतन कहा जाता है और बहुत सारा वो माता पिता से गुरुजनों से विद्वानों से ईश्वर से बड़े तरह तरह के लोगों से वो सीखता रहता है आप और हम रोज ही सीखते रहते हैं नई नई बातें सीखते रहते हैं टेलीविजन से रेडियो से समाचार से इधर से उधर से बहुत सारे विद्वानों से सीखते रहते हैं तो ये जो हम सीखते हैं ज्ञान ये सारा का सारा नमित्तिक जो नमित्तिक ज्ञान है वो आता है और छूट जाता है क्योंकि तो नमित्तिक गुण वही था आया और छूट गया तो बचपन से हमने बहुत कुछ सीखा आपने भी सीखा पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा में बहुत सी पुस्तकें पढ़ी पढ़िया नहीं जो पढ़ी थी आप याद हैं भूल गए तीसरी कक्षा का सिलेबस भूल गए चौथी का भूल गए पाँचवीं का भूल गए वो नमिति ज्ञान था आया और छोड़ गया अब रोज़ नई नई बातें सीखते रहते हैं और पुरानी जो है वो छोड़ जाती हैं वो दोहराते नहीं वो भूल जाते हैं जिन बातों को आप दोहराते रहेंगे वो याद रहेंगी जिनको दोहरा छोड़ देंगे वो भूल जाएंगे हाँ पाँच का पहाड़ा आपको याद है वो रोज़ काम में आता रहता है <laughs> जो जिन काम में आती रहती है रिविजन होती रहती है वो याद रहती है तो दो का पहाड़ा तीन का पहाड़ा चार का पाँच का आठ का दस का ये सब याद है क्योंकि रोज़ काम में आता है है और 27 का बारह भूल गए 33 का भूल गए 37 का गए क्योंकि काम में नहीं आता उसका रिवीजन नहीं होता तो भूल जाता है तो इस प्रकार से कुछ ज्ञान नैमित्तिक है और कुछ स्वाभाविक है तो ये चार गुण ऐसे हो गए जो दोनों प्रकार के हैं स्वाभाविक भी हैं और नैमित्तिक भी हैं ठीक हो गया अब कितने बच गए सुख और दुख ये दो गुण बच गए ये दोनों केवल नैमित्तिक हैं स्वाभाविक नहीं है जीवात्मा के गुण सुख और दुख स्वाभाविक नहीं क्यों नहीं नियम वही है जो गुण स्वाभाविक होता है वो उस द्रव्य को कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर सुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण मान लेवे तो सदा ही सुखी रहेगा सुख छूटेगा ही नहीं अब बताइए क्या आप सदा सुखी रहते 24 घंटा सुखी रहते हैं साल भर हमेशा सुखी रहते नहीं रहते सुख आता है छूट जाता है फिर दूसरा सुख आता है वो छूट जाता है फिर तीसरा आता है वो छूट जाता है इससे क्या पता चला सुख स्वाभाविक है या नैमित्तिक नैमित्तिक ऐसा ही दुख, दुख भी हमेशा नहीं रहता दुख आता है छूट जाता है दूसरा दुख आता है वो भी छूट जाता है तीसरा आता है वो भी छूट जाता है तो सुख और दुख दोनों नैमित्तिक गुण हैं आते और छूट जाते हैं ये जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हैं अब प्रकृति में जो सत्वगुण है वो सुख देता है सत्वगुण जो है वो क्या देता है और रजगुण तो वहाँ से आते हैं सुख और दुख का जो स्रोत है सोर्स वो प्रकृति है उसमें सत्व और रज में से सुख और दुख आता है और या फिर ईश्वर में से सुख आता है ईश्वर में भी आनंद है उसका आनंद मिलता है समाधि में मिलता है मोक्ष में मिलता है तो प्रकृति में सुख है और दुख है दोनों तो है और ईश्वर में सुख है अथवा आनंद है जीव में न सुख है न दुख है कुछ नहीं वो सारा बाहर से ही लेता रहता है कभी प्रकृति से लेता है कभी ईश्वर से लेता है जब बंधन में आता है तो प्रकृति का सुख दुख भोगता है जब मोक्ष में जाता है तब ईश्वर का भोगता है तो ये छः गुण की चर्चा हो गई इसमें बहुत सारे गुण चार गुण स्वाभाविक भी हैं और नैमित्तिक भी हैं और दो गुण ऐसे हैं जो केवल नैमित्तिक हैं वो जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा ये सुख दुख प्रकृति, प्रकृति के गुण है तो फिर जीवात्मा क्यों, कैसे भोगता है? तो हमने कहा शास्त्रों में लिखा है कि उसके कर्मों के फल के रूप में ईश्वर उसको सुख और दुख देता है परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्व जब हम पुण्य करेंगे तो ईश्वर हमको सुख देगा और ने पाप करेंगे तो हमको दुख देगा तो ईश्वर हमको सुख और दुख कर्म फल रूप में देता है इसका मतलब स्वाभाविक नहीं हुआ फिर उसने कहा गुण तो प्रकृति के और भोगता जीवात्मा अगर प्रकृति के गुण है तो प्रकृति को भोगना चाहिए जैसे ईश्वर का आनंद है ईश्वर भोगता है प्रश्न समझ में आया है ईश्वर का आनंद है ईश्वर अपने आनंद को भोगता है ऐसे सुख दुख प्रकृति का गुण है तो प्रकृति को भोगना चाहिए वो क्यों नहीं भोगती जीवात्मा क्यों भोगता है? गुण उसका और भोगता ये पकड़ पकड़ लिया, लिया। प्रकृति जड़ होने से वो भोग नहीं सकती भले ही गुण प्रकृति का है अपना गुण होते हुए भी वो नहीं जानती कि मेरे अंदर सुख भी है और मेरे अंदर दुख भी है वो नहीं जानती क्योंकि जड़ है अच्छा ईश्वर जड़ है चेतन वो चेतन है वो जानता है शरीर द आनंद है वो अपने आनंद का मस्त रहता है अपने आनंद में खुश रहता है हमेशा वो चेतन है इसलिए वो अपने आनंद का भोग कर लेता है पर प्रकृति जड़ होने से वो अपने सुख दुख का भोग नहीं कर पाती अब तुम तो फिर उसने जो ये सवाल उठाया कि गुण तो प्रकृति के और भोगता है जीवात्मा मैंने कहा इसमें कौन सी नई बात है रोज सारे प्रकृति के गुण हम भोग रहे अच्छा ये रूप रंग आकार प्रकार ये किसका गुण है प्रकृति का या आत्मा का और इसको जानता कौन है आत्मा रूप रस गंध शब्द ये सारे प्रकृति के गुण हैं और रोज जीवात्मा भोग रहा है इनको ठीक है न जैसे प्रकृति का रूप गुण है जीवात्मा उसको जानता है उसका भोग करता है रस है खट्टा मीठा कड़वा तीखा ये सब प्रकृति में है और जीवात्मा इनको भोग रहा है तो जैसे रूप रस गंध आदि गुण है प्रकृति के और जीवात्मा उनको भोगता है ऐसे ही सुख और दुख गुण भी प्रकृति के हैं और जीवात्मा उनको भोगता है इसलिए कोई समस्या नहीं हाँ जी कहता है है है कि मेरे तो कि, है तो है कि मेरे मेरे पास पास किसी ने कहा ज़्यादा के हम्म तो देखिए ईश्वर गतिशील कैसे गति तो वो करता नहीं हो तो सर्व्यापक जाएगा कहांबई अमृत ईश्वर दुनिया को चलाता है स्वयं नहीं चलता नही चलता है और दुनिया को चलाता है ए जाती संसार को गति देता स्वयं गति नहीं करता वो सर्व्यापक अब रही बात ये कि जो ईश्वर है क्या बोला था आपने इससे पहले ईश्वर स्वार्थी हाँ हाँ ईश्वर स्वार्थी है आ, वो सबको कहता है तुम मेरी उपासना करो ठीक है ना तो इसका उत्तर ये है कि ईश्वर स्वार्थी नहीं है भले ईश्वर कहता है तुम मेरी उपासना करो मेरे पास आओ मेरे पास बैठो मुझसे आनंद लो ये सब कहने में ईश्वर स्वार्थी नहीं है क्यों नहीं है एक सेठ जी के पास बहुत संपत्ति थी बड़े सेठ से और देखा भाई पास में बस्ती है गरीब बेचारे गरीब लोग हैं अब ठंड का दिन आ रहे हैं और ये रात को ठंड में मरते हैं इनके पास बिस्तर नहीं कपड़े नहीं रजाई नहीं कुछ नहीं और ये दुखिया बिचारे इनकी मदद करनी चाहिए ठीक है तो सेठ जी ने जा करके बोला बस्ती में भाई देखो तुम लोग ठंड में मरते हो परेशान हो मेरे पास गद्दे बिस्तर बहुत हैं आज शाम को चार बजे मेरे घर पर बिस्तर बटेंगे जिसको चाहिए आके ले जाना बताइए इसमें क्या बुराई है कोई बुराई है <laughs> नहीं है ना सेठ जी के पास बहुत बिस्तर है गरीब लोगों को जरूरत है वो कहते हैं आओ और ले जाओ इसमें कोई बुराई नहीं ईश्वर के पास बहुत आनंद है बहुत ज्ञान है और हम लोगों को जरूरत है वो कहते आओ मेरे पास और ले जाओ इसमें क्या बुराई है इसमें क्या स्वार्थ है और ईश्वर के पास जो लोग जाएंगे उससे विद्या प्राप्त करेंगे धन प्राप्त करेंगे बुद्धि प्राप्त करेंगे आनंद लेंगे इसमें ईश्वर को क्या मिलने वाला है कुछ भी नहीं ईश्वर को कोई फ़ायदा नहीं है वो तो हमारे लाभ के लिए कह रहा है मेरे पास आओ और ले जाओ जैसे सेठ जी कह रहा है मेरे पास बहुत बिस्तर ले जाओ इसमें सेठ जी को क्या मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला वो तो भावना उसकी परोपकार की है इसलिए दूसरों से कह रहा है ले जाओ तो ईश्वर भी परोपकार की भावना से कहता है मेरे पास बहुत चीज़ें आके ले जाओ आपका भला हो जाएगा मैं तो मस्त हुई हूँ मुझे तो कोई समस्या नहीं ये दयालु भाव से वो ऐसे कहता है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है